यघुवंशी के अकुर जी को कंस में अपना रथ दिया और उन्हें मथुरा से वृंदावन भेजा सवेरे गए थे पर वृंदावन पहुँचते इन्हें अंधेरा हो गया अगर आप पैदल भी वृंदावन से मथुरा जाते हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे बोलो श्री वैष्णवा ठाकुर की जय तो पैदल भी जाते हो मथुरा से वृंदावन जो तो तीन साढ़े तीन घंटे में आप आसानी शाम की हो गई रुक रुक कर गए अक्रु जी जाते रस्ते में सोचते रहे मैं तो कंस के कार्य के लिए जा रहा हूं मुझे प्रभु स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे थोड़ी देर में क्या हुआ कि उनके सीधे अंसे कुछ हिरण कुछ का झुंड ने कहा मुझे शुभ संकेत मिल रहे हैं कि मेरे प्रभु के मुझे दर्शन ऐसे करते करते सोचते फिर को आगे चलाते हैं। आगे क्या उन्हें नजर आया कि पृथ्वी पर भगवान के पैरों के निशा। निशान श्र गा पद्मी चे निशानते हैं वहाँ लोक के फिर व्रत पर बैठ कर जब वृंदावन संध्या बेला हो गई और उस वक्त जो है भगवान जो दो अकुब जी महाराज जी भगवान के चरण अपने भतीजे के चरणों में नमस्कार करते हैं उस वक्त भगवान ने काका जी को उठाया गले अब भगवान ग्यारह वर्ष की है ठाकुर जी ने कहा प्रभु आप अंतान सब कुछ जानते हैं अब कंस का अंत होने वाला है क्योंकि तो आप ही कंस के काल बनकर जा उन्होंने आप तो निवेदन किया भगवान ने कहा देखो काका जी हम सब कुछ जानते हैं पर अब बाबा से मत रहना आप बाबा से कहना कि कंस महाराज ने मेला रखा है और उस मेले में मुझे और बड़े भैया को बुलवाए ठाकुर जी गए उस जो है श्री नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए बहुत सेवा करी और कहा कि कंस महाराज जी ने मेला रखा है और मेले में आपको दोनों छोरा को बुलाया नंदराज ने कहा कि देखिए महाराज मैं अपने छोरों को अकेले तो नहीं भेजूंगा हम भी इनके संग समझाएंगे और वैसे भी हमें कंस महाराज जी को कर देना है जो दूध माखन लादी देते तो हम कर भी देख दे देंगे और मेले में शामिल भी हो जाएंगे इस तरह से यहाँ पर रात्रि में ही सबको सूचना दिलवा दी कि आप सब लोग तैयारी कीजिए सुबह हम मथुरा जायेंगे गुलभक्त भत्ल भगवान की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे इस तरह से सारी रात भगवान श्री कृष्ण ने अपने काकाजी के चरणों को दबाया बलराम की उनकी थे सवेरा हुआ बैलगाड़ियों पर दूध दही मास्क रखे बैलगाड़ियों पर लेकर चले बाबा और अकुर जी ने कृष्ण को बलराम के वक्त पर बिठाया जैसे ही रत्न में बिठा लेकर ले जा रहे थे तो उस वक्त हुआ ये सारी गोपियां रथ के सामने खड़ी है गोपियों ने कहा कि अकुर इस रथ को हमारे ऊपर से चला के नहीं कर अकुर जी ने कृष्ण जी को कहा कि अब आप ही होते हैं उन्हें समझाइए भगवान ने, ने कहा गोपियों, तुम चिंता मत करो मैं परसों लौट कर आ जाऊंगा हमें कुछ कार्य करना बोले नहीं कृष्ण तुमने हमसे प्रेम छोड़कर मथुरा की गोपियों से प्रेम करना शुरू कर दिया है इस तरह गोपियों ने बहुत कुछ कहा लेकिन गर्भ संहिता के अनुसार कथा आती है कि तो भगवान कृष्ण ने राधा रानी के घर गए राधा रानी को मनाया भगवान ने राधा रानी ने कहा कन्हैया कृष्ण जब तुम वृंदावन में नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे वियोग में अपने शरीर का त्याग कर दूंगी भगवान कृष्ण ने कहा ये राधे मैं कभी भी वृंदावन को नहीं भूल सकता मैं कभी भी वृंदावन को नहीं छोड़ सकता इसलिए कभी भी भगवान वृंदावन को नहीं छोड़ते और ये दर्शन भगवान उधव जी को करवाएंगे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे था करिश्ना, था करिश्ना, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम प्रभु के चरणों में दास का धनबत प्रणाम प्रभु जी की विशेष कृपा दास पर रही प्रभु जी नहीं होते तो हम अभी नहीं कह हमारे शिक्षा गुरु हैं और इनकी विशेष कृपा रही इनकी कृपा से हम कृष्ण भावना में आए तो व्यास आपके चरणों में दास का धमभ प्रणाम आपका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे और हम सदैव वैष्णव धर्म को आगे दूर दूर जाकर फैला इसी आशा के समय हम आप किसी में करते हैं और आपसे आज्ञा चाहते हम इसका आरम करें हरे कृष्णा इस तरह से जो है भी भगवान अब भगवान जो है गोपियों को कहते हैं कि मैं परसों लौट कर आगे विश्राम घाट आया तो विश्राम घाट आया तो पूर्व जी ने कहा कृष्ण भगवान को आप रथ पर बैठिए हम यमुना जी में स्नान करते थे तो ताकि संध्या वंदना करने में आसानी हो जाएगी तो कृष्ण बलराम तो रथ पर बिठा दिया जैसे ही यमुना जी में डुबकी मारी हाकुरु जी ने तो क्या देखते हैं कि कृष्ण जी हैं वो लेटे और बलराम जी छाया बने शेष हाकुरु जी ने कहा इनको तो मैं रथ पर बिठा कर आया कि तो यहाँ अंदर कैसे पूछगा जैसे अपने शरीर को बाहर निकाला यमुना जी से तो भगवान को देख रहे हैं भगवान रथ पर देखे देखे उनको मुस्कुरा रहे हैं और जैसे जैसे की मारे वैसे उनको यमुना जी में भगवान का दर्शन इस तरह कई समय गुजर गया अकुर जी आए हैरान होते हुए भगवान को देख रहे भगवान ने पूछ लिया काका जी क्या देख लिया कितना समय कहा लगा अकुर जी मन ही मन में के खुद ही दिखाते और खुद ही पूछ रहे उनसे इस तरह के अकुर मथुरा रथ पहुँच गया जब मथुरा पूछा तो अकु जी ने कहा प्रभु आप हमारे घर चले हमें सेवा का मौका भगवान ने कहा समय आने पर हम आपके घर आएंगे अभी आप जाइए हमें कुछ कार्य है लगभग अंधेरा होने में तीन घंटे थे बाबा को नमस्कार किया भगवान ने कहा बाबा अगर आपकी अनुमति हो तो हम मथुरा घूम ले बाबा ने कहा देख कर नहीं है वृंदावन हुई कुछ उत्पात मत कर जो ना भगवान मानने वाले हैं ना भगवान के भक्त माने यही हनुमान जी के सामने लीला हुई हनुमान जी जब अशोक वाटी सामने गए बोले मैया भूख लग रही मैया ने कहा देख बेटा हनुमान जो फल नीचे गिरा हुई खा लेना कुछ उत्पात मत मचा बोले मैया फिर मत करे किया गया सारे पेड़ पौधे गिरा दिया और यही दशा तो हनुमान की बाबा ने कहा उत्पाद मत मचा जो बोले नहीं मचाएंगे भी भगवान गए मथुरा घूम रहे हैं। तो उस वक्त क्या हुआ मथुरा नगरी इतनी सुंदर भगवान के गुप्त का दिया कन्हैया तेरे मामा जी के बड़े हमारी दशा देख अरे हमारे लिए सुंदर वस्तुओं की व्यवस्था तो करो भगवान ने कहा फिक्र मत करो अभी कर देते हैं उस समय रजत नाम का धोबी कंस का कंस के भजन करते हुए आ रहा था। भगवान ने कह दिया मामा जी यहाँ आई धोबी ने कहा हम तुम्हारे मामा जी कैसे अरे भगवान ने कहा कंस जी के भाजाए हम वो तो हमारे मामा तो आप भी हमारे मामा हुए न हमारे गोपी ग्वालों के लिए वस्त्रों की व्यवस्था की गई धोबी ने कहा ग्वाले तुझे तो मारने के लिए हमारे महाराज ने स्वतंत्र रक्षा ये जाल बिछाया है। और तुम्हारी क्या होगा क्यों हमारे महाराज के तुम वस्त्र कहते अब भगवान को त्रेता युग के गुस्सा कब से कहा त्रेता युग गर्द संता के मथुरा कांड के दसवें अध्याय के अनुसार वृदन दिया गया ये है ये वही धोबी है जिसने त्रेता युग में अपनी पत्नी को काम आराम छोड़ी जिसकी पत्नी ने एक वर्ष गुजारा उसको रख लिया तू तीन दिन तक कहा था भगवान ने कहा भैया अभी तो मरिया का था पुरुषों को अभी तो तुम्हें कुछ नहीं कहने वाले अब यही धोबी आ गया रजत बनकर और गुस्सा कपका था भगवान को त्रेता युग का तो कितना भरा होगा हाथ के अंदर एक क्षमा का मारा भगवान ने इसको इसका सही दर से अलग कर दिया और जितने धोबी थे सारे घबरा कपड़े छोड़कर भाग जा भगवान ने कहा पहले अब कंस वाल तो कपड़े लटक रहे थे दर्जी ने देख लिया, यहाँ हो सकता हमें सेवा का मौका दिया भगवान ने कहा नीति और दुष्ट सबको माप के कपड़े इसलिए पहना भगवान ने आशीर्वाद दिया कभी भूख नहीं लर्द संहिता के मथुरा कांड के दस अध्याय के अनुसार ये वो वही गोभी है जिसने राम जी की शेरवानी को घोटा लगाया इस त्रेता युक्त कामना थी कि तब में भगवान को संप्रष्ट कर आज इसने भगवान को संप्रश कर लिया और इस पर भी भगवान की कृपा हो गयी भगवान ने भक्ति का वरदान दे दिया ऐसे तीन दयालु भगवान को छोड़कर अंकित की शरणागति में जाए ये भगवान अभी भी भगवान की खोज चल रही है वो बोलते तो भगवान अभी खोज चल रही है ये न भगवान चेता चांद कृष्णा स्कूल भगवान स्वयं इंद्रादी सच्चिदानंद स्वरूपाया विश्व उत्पत्तिया पत्र यून अविनाशाया श्री कृष्ण आय नम ये, ये हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे ये भगवान अभी भगवान की खोज ऐसी यानी कौन सा भगवान मार्केट में लेकर आने वाले है जी बोलते हैं भारत में तो हर घर में एक भगवान आपको मिलेगा इतने भगवान एक भगवान को तो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने झील में काम कर दिया भगवान एक ही है और एक ही सदैव रहेंगे जिन्होंने गीता में अपने आप को कह दिया है भगवान बिना बुलाए जी ने उनको बुलाया वहां नहीं गए और बिना बुलाए सुधामा माली के घर के इसलिए भगवान की कृपा कब होगी कहाँ होगी कैसे होगी ये कोई नहीं जान सकता विश्वामित्र जी भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में गए और जंगल में विश्वामित्र जी को राम नहीं मिले जंगल छोड़कर जब मंगल में घर आए तब जाकर राम मिले दशरथ जी को घर मिले किसी जंगल में ले गए उनको घर बैठे बैठे रामचंद भगवान की कृपा कब हो जाये कैसे हो जाए कोई जान ना ला सीता जी के सन कुछ गोपिया जा रही थी पूजन करने के एक गोपी वन एक गोपी वो तो पूजन करने नहीं गई वो बाग बगीचे में चली गई क्योंकि सबसे पहले राम जी किसको मिले जो बाग बगीचे में घूमने गई उसको राम जी कब मिलेंगे कहाँ मिलेंगे कैसे मिलेंगे ये कोई नहीं जानता इसलिए नारद नारण के पूर्व भाग के प्रथम पाठ में लिखा है भगवान अपने पुजारी को पीछे रखते हैं और जो उनके नाम का जप करता है उसको छाती से लगा देते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम इसलिए भगवान की कृपा जो गुण अक्षर है कभी कभी धीमक ऐसी तो होम बन जाए छाकिया बन जाए कभी कभी आप गिलू लो प्लाई बोर्ड पर आरोप रखो पिलाई मिलाओ तो कुछ तो तो तो नक्शा बन जाए, वो भी आज में आता है तो कभी होम बन जाए कभी छाटिया बन जाए आप बोले जुबारों से बन जाए तो नहीं बन सकता तनों के तने गोली गुली चले जाएगी सब चले जायेगी इतना भगवान की कृपा कब हो जायेगी किस पर हो जाएगी कोई नहीं जान सकता जान अपने इस तरह से भगवान बिना बुलाए सुदामा माली के घर से गए सुदामा जी ने अपने बाग बगीचे से खुलते थुन तोड़े कृष्ण बलराम और उनके सखाओं को सुंदर सुंदर माला पिलाई भोजन करवाया और भगवान ने इन्हें भी आशीर्वाद दिया बुलभक्त तो वस्त्र भगवान ब्रजवासियों ने कहा वस्त्र भी मिल गए सुंदर माला भी मिल गयी जब चंदन लग जाये तो और आनंद आ जाए उस वक्त जो एक कुबजा थी तीन जगह से टेढ़ी थी चंदर बड़ा सुंदर बनाती थी तो बड़ी आई। और भगवान ने उस कुबजा को कह दिया अरे सुंदरी जहाँ तो फूले न समझ तो कु कहे कोई नंगड़ी कहे कोई ऊ रूपा कहे और ये मुझे सुंदरी बस टेढ़े को टेढ़े ही पसंद आएगी ना कौन आएगी तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी नजर आड़े को कौन पसंद आएगी टेढ़ी पसंद आएगी तो कुबजा थी भगवान ने सुंदरी के लिए ये तो प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कौन हो होती तो पोटली से बड़ी आ रही है। बोले महाराज में संखी दासी हूँ उगजा मेरा नाम है मैं चंदन मनाती हूँ और अपने महाराज को चंदन लगाती हूँ तो भगवान ने कहा ठीक है आप हमारे महाराज को चंदन लगाती है हमें भी चंदन लगा दो हमारे सकाओं को भी लगा दो अब इसमें जो है कृष्ण को चंदन लगाया बलराम जी को चंदन लगाया जितने सताया तो उनको भी लगाया अब जब भगवान ने कह दिया सुंदरी तो भगवान तो सुंदरी बना कर ही रही भगवान ने इसके पैर पर पैर रखे और हाथ दिया दाऊावन दिया भगवान ने कहा तेरी जेमीत भगवान ने एक झटका दिया रूपा से सुंदरी उससे बना दिया ये भगवान ऐसी काम रखती थी इसलिए गर्ग संहिता के मथुरा कांड के अध्याय 11 के अनुसार बताया गया है कि रावण की बहन है पति बनाना चाहती थी उस वक्त तो राम जी ने तो को बना दिया था पुष्कर जी ने कही भजन करने के लिए शिव जी का कई वर्ष भजन की महादेव प्रसन्न हो गए क्या चाहती बोले राम जी पति मिल जाए बोले क्या हो होगा मर्यादा पुरुषोत्तम एक पत्नी का भरत से अभी तो कुछ नहीं करेंगे हैं और भगवान से काम भाव भावित क्या है ना रामचर मान जा भावना जैसी प्रभु मूर्ति दिन देखी देश ही देश आता है तो भगवान ने इच्छा को पूर्ण किया काम भवर भगवान को कहा कि हम मेरे घर से भगवान ने कहा हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे अभी हमें कुछ है इस तरह से भगवान ने और वचन दिया हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे अब भगवान उस मैदान में गए जहाँ पर जो कंक का जो धनुष रखा होता कंक ने वहाँ शिव धनुष राम लीला में कृष्ण लीला में कोई अंतर नहीं है एक जैसी ही वहाँ भी धनुष तोड़ेंगे यहाँ भी शिव धनुष तोड़ेंगे ग्यारह साल के श्री कृष्ण उस धनुष के आजू बाजू दौड़े सैनिक होने का बच्चे पीछे होने गाँव भैया ने बच्चे बच्चे दिखाते अपनी जल्ड़, अपना जलगात में करामत दिखा भगवान ने बाह आसानी धनुष को दिया फिर धनुष्य तोड़ते ही मानव मथुरा में भूकर आ गया और आज कंस ने अपने काल को देखा कि तो देव ऋषि नारद जी से पूछ पूछ रखा था मेरा काल कैसा होगा तो देव ऋषि नारद जी बोलते थे काला काला होगा घुमरा ले देखने में छोटा होगा पर तेरे लिए कोठा होगा कंस जब किसी से बात करता था ना, तो उसके कान की पुतलियां देख ले काली उसको भी देखकर कंस क्या करता था घबरा जाता बोले आ गया आगे भोजन करते हुए कंस को अगर काला जीना नजर आ जाता है कंस उसको भी देख कर क्या होता था घबरा जाता किसी की काली परछाई देख ले भयभीत का ये काली महसूस है और आज कंस में जो है अपने कान की देख धनुष के विषय में बताया गया है गर्ग संहिता के मथुरा कहानी के अध्याय पाँच हजार लोग मिलकर इसको उठाते थे पाँच हजार लोग मिलकर इस धनुष को उठाते थे ये धनुष कंस के पास कैसे आया तो गर्ग संहिता के गौलुक कहानी के अध्याय में लिखा है एक मरतबा कंस चला गया महिन्द्र पर्वत पर बतलर का कुश्ती का बड़ा शौकीन था और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं महिंद्रागिर पर्वत को इसने उठाना ऊपर नीचे कर दिया भगवान परशुराम की बैठे पर क्रोधित होगा यही श्री धनुष ने करा बोले मूर्ख मैं तुझे नहीं छूंगा कल सलों में गिर गया बोले भगवान आपको शत्रु को तो शत्रु क्षत्रिय मैं तो देखती हूँ मुझे क्यों मारना चाहते हम तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं तो मुझे मिट्टी शक्ति है और अगर हमें पता होता भगवान अगर आप ऊपर बैठे तो हम ऐसा अपराध नहीं करते आपके चरणों में परशुराम जी ने कहा तुझे शक्ति का बड़ा अहंकार है ले ये शिव धनुष की डोरी खेद कर बता दे कंस सौ मरतबा डोरी खेच दी परशुराम जी ने कहा भाई ये धनुष अपने पास ही रख ले जिस दिन ये धनुष जिसने तोड़ा वो तुझे भी तोड़ देगा आज भगवान ने धनुष को तो तोड़ दिया अब संस को तो पक्का हो गया की अब मेरी मृत्यु इसके द्वारा होनी है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे तो इस तरह से जो है ये भगवान ने दिव्य लीला करी और इस अनुष को तोड़ दिया सवेरे भगवान इस मैदान में प्रवेश किया कुल्यापीठ नाम का हाथी बड़ा शक्तिशाली दस हजार हाथी मिलकर ये एक हाथी बनता है हनुमान जी की तो शक्ति हमने बताई थी एक मरता फिर दर्शाते हैं हनुमान जी में कितना बने जो लोगों में आ रहे हैं अरे एक हाथी हाथी का बैल कोई टक्कर मार दो मर जाएगा। हाथी का तो वजन दूर और हनुमान जी को तो सोच तो ही दूर दूर तो से हटा दो आपके अंदर आते हो हाथी मिलकर एक ये कुलिया बनता है जिसको तो भगवान कृष्ण ने माना दस हजार कुल्यापीठ मिलकर एक इंद्र का हाथी एरावट बनता है दस हजार एरावट हाथी मिलकर एक इंद्र बनता है और दस हजार उम्र मिलकर हनुमान जी की छोटी सी उंगली है हतुली तो बल्ले था वो तो हनुमान जी कहा किस दिन बनाएंगे भगवान ने इस हाथी को मारा की तो कंस ने ऐसा स्वतंत्र रचा था कुर्सी पत्र कंस ने ऐसा स्वतंत्र रचा कि जैसे ही भगवान प्रवेश किए तो इस हाथी को छोड़ दिया ग्यारह वर्ष के श्री कृष्ण ने विशाल हाथी को दोनों दांतों से पकड़ा तीसरे दशहरे ले को लेकर चले गए भगवान ने पटक दिया वही दोनों दांत तोड़ दिए एक दांत दाऊ भैया को दे दिया एक दांत भगवान ने स्वयं रख लिया अब जो आ उसी दांतों से सबको मारना मार है ये हाथी कंस के पास कैसे आया एक समय जरासन दिग्विजय के लिए गए तो दिख के लिए जब मथुरा पूरी में आए तो इस हाथी को उसने बांध कर रखा था और वहाँ अखाड़े में कंस जो कुश्ती कर रहे थे ये हाथी यहाँ से छूट गया और कंस के अखाड़े में चला गया कंस ने पकड़ा इस हाथी को घुमा कर फेंका जरासम के पास गिर गया जरासम चौंक गया जराशन का किसी में इतनी शक्ति नहीं कितनी दूर से फेंके और जिसने है उसके फेका का शत्रुता मित्रता कर लेनी चाहिए कंस को नमस्कार किया अस्थि प्राप्ति जो जराशन की जो पत्नी बेटियाँ थी उनका विवाह कंस तो के कर दिया लेकिन भगवान ने आज इस हाथी की लीला को समाप्त कर दिया भगवान कितनी शक्तिशाली है ऐसे भक्त वस्तर भगवान को हम बारम्बार नमस्कार करते हैं अब भगवान जब आगे बढ़े उस अठाड़े में गए कुश्ती तो का कंस बड़ा शौकीन था चारो ने कहा ने कहा कि आओ जो हाथ हमसे कुश्ती करो। भगवान ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती तुम विशाल और मैं छोटा सा आत चार कहता मेरी बात सुनो छह दिन के पूतना को मार दिया तीन महीने के बैलगाड़ी को उठाकर फेंक दिया सात साल में तुमने गोरधन को उठा लिया अरे और नो जाने क्या क्या जा किया और तुम बच्चे नहीं हो दिखने में बच्चे हो, हो बहुत बड़े हमारे महाराज तो कुश्ती के शो में आप कुश्ती कुछ भगवान का ठीक है तो तुम हम कुछ करना चाहते तो हमारे गाँव भैया के तो बड़े भैया अपने भाई को लगा दो चारों शल तो इनको कृष्ण बन की लीला को समाप्त कर दिया भगवान ने इनका भी उद्धार कर दिया संस कम ऐसी कम, कम चालीस फीट की ऊंचाई आरोप बैठा था इतनी ऊंचाई पर कंस भगवान ने नीचे से ही ऊपर छलांग मारी जब नीचे से ऊपर भगवान ने छलांग मारी उस समय भगवान ने कंस को पकड़ा ढेर ठोसे मारे भगवान ने ठोसों से काम नहीं चला तो भगवान ने कंस को ऊपर से पछाड़ लिया। कंस को जब भगवान ने अटारी गेरने से नीचे फेंका तो कंस नीचे गिर गया अभी भी मरण अब भगवान अटारी ऐसी कूदे पूरे ब्रह्मांड का भार भगवान तो सुनने ऊपर ले लिया और भगवान उसकी छाती पर गिरे वही कंस ने धूम की उल्टी कर दी और भगवान ने कंस की लीला को समाप्त कर दिया और भगवत गीता के वचन को पूर्ण कर दिया परिप्रणाम साधु नाम विनाशा धर्म संस्थापना सम्भवानी युगे योगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे इस तरह से भगवान ने संस्थ भी सुधार भागवत के अनुसार भगवान ने इसके मृत्यु शरीर को पूरे मथुरा में घुमा जो इससे डरते थे मैंने इसकी बिला को समाप्त कर दिया अब महाराज इसकी प्राप्ति भगवान की मामिया आई प्रार्थना करने लगी तो कल के शरीर को भगवान ने दे दिया भगवान कारागर में गए वसुदेव देवकी जी को मुक्त कर दिया उस समय वसुदेव देव जी के देवकी के मन में होने लगा की कृष्ण भगवान हमारा पुत्र नहीं ये भगवान है भगवान ने कहा कि मुझे बहुत करने। और सुबीला कर आ रहा है ये नहीं आना चाहिए भगवान रोने लगे बोले पुत्रों का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना में कितना आभागा में आपकी सेवा नहीं कर सकता और भय से मैं कहा चला गया मैं धृद्लावन मत दो चला गया था मुझे क्षमा करना देव जी को जया आया देव जी ने जब टुक्र टुक्र देखा लो मेरा छोरा 11 वर्ष का हो गया और अभी तक गुरु धान नहीं करवाया तो अब जो है भगवान का जो है मुंडल संस्कार मतलब भगवान की शिकार रखी यज्ञ पवित्र संस्कार किया करवाया और अब भगवान को सादिवनी मुनि जी गुरु के गुरुकुल में पढ़ने के लिए भगवान को भेज दिया अब जब भगवान को सादिवनी मुनि जी के गुरुकुल में भेज दिया गया तो चौंसठ दिनों में चौंसठ रातों में भगवान ने सारी को विद्या गुरुदेव जी के पास गए भगवान गुरुदेव जी के पास गए गुरुदेव हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते गुरुदेव ने कहा ए, मुझे तो गुरु दक्षिणा की कोई अवश्यकता नहीं तुम अपनी गुरु माता से पूछ लो उस वक्त जो है जब गुरु माता के पास गए गुरु माता ने कहा देखो कृष्ण बलराम तुम गुरुकुल में थे तो मुझे मेरा मृत्यु पुत्र याद नहीं आता था आज तुम गुरुकुल ऐसी चले जाओगे मुझे मेरा मृत्यु पुत्र बहुत याद आएगा। इसलिए अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मेरा मरा